Oh ईश्वर के स्वरूप को ठीक तरह समझ के हमारे मन में ईश्वर के अनुरूप चलने का भाव पैदा होता है जो व्यक्ति ये निश्चय कर लेता है कि सृष्टि का बनाने वाला परमात्मा है वो सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान है न्यायकारी है उसने किसी प्रयोजन के लिए सृष्टि को बनाया है उससे बढ़कर के कोई नहीं है उसी के नियंत्रण में सब कुछ है उसके नियमों के विपरीत चलने पर हमें सुख शांति नहीं मिल सकती दुख बढ़ेगा और उसके अनुरूप चलने से हमें सुख शांति की प्राप्ति होगी जो हम चाहते हैं वो प्राप्त हो सकेगा जीवन सफल हो सकेगा इतना निश्चय करने के बाद में व्यक्ति को अधिकाधिक ये जानने की इच्छा रहती है कि ईश्वर का विधान क्या है एक सामान्य रूप से हमने समझ भी लिया तो भी छोटी छोटी बातों में इस विषय में ईश्वर का क्या विधान है बहुत सी बातों का निश्चय होते हुए भी बीच बीच में ऐसी बहुत सी बातें आती हैं जहां हमें निश्चय नहीं होता है चाहते हम ये है कि ऐसा ही करें जो ईश्वर के विधान के अनुरूप हो लेकिन कौन सा ईश्वर के विधान के अनुरूप है अनुकूल है इसका निश्चय नहीं हो पाता है लेकिन प्रवृत्ति ये बन जाती है फिर प्रयास से हम निश्चयों पे जाते हैं संशयों की धीरे धीरे निवृत्ति होती है सुनकर के पढ़ के विचार करके हम निर्णय पे पहुंचते हैं लेकिन उससे पहले इतनी प्रवृत्ति तो बन ही जाती है कि उसके अनुरूप हमें चलना चाहिए तभी मेरा हित है इस निश्चय पे व्यक्ति पहुंच जाता है और ऐसे में परमात्मा की प्राप्ति उसका लक्ष्य बनता है मुक्ति की प्राप्ति ईश्वर की प्राप्ति उसका जीवन का लक्ष्य बनता है और उसके अनुकूल चीजें वो अधिकाधिक करने लगता है और प्रतिकूल चीजें छोड़ने लगता है उसी में अपना कल्याण देखता है तो आपके प्रश्नों में से एक प्रश्न है कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने पर कल्याण का मार्ग खुल जाता है ये कहा जाता है ऐसा वाक्य इनका प्रश्न है कि ये कल्याण मार्ग क्या है कल्याण क्या होता है कल्याण किसे कहेंगे हम अपना कल्याण किस में समझते हैं लोक में भी जिस अर्थ में भी हम बोलते हैं इसको कल्याण का मतलब होता है जिसमें हमारा हित होता है हमारा लाभ होता है और वो लाभ या हित तो पूरी तरह जब हो जाता है तो हम कहते हैं कि मेरा तो कल्याण हो गया छोटी छोटी चीजों में भी हम ऐसा बोल देते हैं वो लौकिक दृष्टि से बहुत बड़ी होती है किसी की नौकरी हो गई किसी की नौकरी लगा दी किसी ने और जीवन भर जितना भी लंबा काल है अब नियमित आय होती रहेगी तो कहते मेरा तो कल्याण कर दिया ज्ञान की ऐसी प्राप्ति हो गई तो मेरा तो कल्याण हो गया अभी कल्याण हुआ नहीं है लेकिन इन चीजों को भी हम कहते हैं कि कल्याण हो गया कोई बड़ी उपलब्धि होती है जिसमें हम अपना बड़ा हित देखते हैं ऐसा प्रतीत होता है अब कोई बाधा नहीं रही उस स्थिति को कल्याण कहते हैं तो वो तो अंतिम स्थिति शरीर के रहते हो नहीं सकती कुछ ना कुछ बाधाएं तो रहती है जो अंतिम कल्याण है वो तो मुक्ति और ईश्वर की प्राप्ति पर ही है जब प्रकृति के बंधन से हम छूट जाते हैं वही कल्याण है तो इन्होंने पूछा है कि कल्याण का मार्ग क्या है तो मुक्ति प्राप्ति का जो मार्ग है वही कल्याण का मार्ग है उसको प्रे श्रेय दो मार्ग हमारे यहां प्रचलित हैं। जो श्रेय मार्ग है जिसमें हम श्रेय का मतलब कल्याण ही होता है जिसमें हमारा हित होता है वो श्रेय मार्ग वही कल्याण का मार्ग है तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने से यह मार्ग खुल जाता है हम उस पर चलने लगते हैं आसानी से क्योंकि जब जब इंद्रियों पर विजय नहीं होती है इंद्रियों के अनुसार हम व्यवहार करने लगते हैं तो इंद्रियों को जिसमें सुख दिखाई देता है शरीर के लिए जो सुविधाजनक होता है उसी कार्य को हम कर्तव्य समझ लेते हैं करने योग्य समझ लेते हैं और उसमें आत्मा का हित अहित वो छूट जाता है इंद्रियों के सुख में इंद्रियों की सुविधाओं में उसी में हम अपना हित समझने लगते हैं तो स्वाभाविक है कि वो अधर्म भी करने लगता है और जो अधर्म करने लगेगा तो कल्याण का मार्ग उसका रुक जाएगा तो जब इंद्रियों पर विजय हो गई तो अब इंद्रियों से वो उतना ही उपयोग लेगा जितना आवश्यक है जितना मुक्ति में बाधक नहीं है जितना आत्मा के लिए अहित नहीं है उचित है उतना ही वो लेगा तो इंद्रियों पर विजय न होने से जो बाधाएं हमने स्वयं अपने लिए खड़ी की थी उनको हमने अब हटा लिया है मार्ग तो पहले से ही था मार्ग तो बना बनाया है कल्याण का मार्ग तो है लेकिन हमने दूसरी बाधाएं खड़ी कर दी थी इसलिए हम उस मार्ग पर चल नहीं पा रहे थे कहीं इधर अटके हुए थे कहीं यहां उलझे हुए थे दूसरे लक्ष्य बना लिए थे तो मार्ग होते हुए भी हम चल नहीं पा रहे थे तो जब इंद्रियों पर विजय हो जाती है तो जितनी बाधाएं आसक्ति के कारण आती हैं उनसे हम सहज ही बच गए और इंद्रियों पर विजय नहीं होती है और इंद्रियों के सुख के लिए हम जो अधर्म पूर्वक भी करने लगते हैं तो किसी न किसी की हानि भी करते हैं अन्याय अत्याचार करते हैं उसको भी पता लगता है तो फिर झगड़ा होता है हम अन्यायपूर्वक कुछ लेना चाहेंगे छीनना चाहेंगे भोगना चाहेंगे तो फिर समस्याएं होती है और ऐसे बहुत सारी समस्याएं हम खड़ी कर लेते हैं अपने लिए और हमारा इंद्रियों पर नियंत्रण है तो दूसरों से हम हमारे को बाधाएं बहुत कम होंगी क्योंकि हम भी दूसरों को बाधाएं नहीं पहुंचा रहे हैं उचित ढंग से चल रहे हैं तो दूसरों को बाधाएं ही नहीं पहुंचा रहे हैं तो दूसरे भी प्राय करके नहीं पहुंचाएंगे हां उनको भी अपने इंद्रियों पर विजय नहीं है तो हमारे को बाधा पहुंचा सकते हैं लेकिन वो मात्रा कम हो जाएगी और जहां अच्छे व्यक्ति रह रहे हो सभी ठीक अच्छे रह रहे हो इंद्रियों पर जय करके जीवन जी रहे हो तो वहां तो एक दूसरे से कोई बाधा ही नहीं होगी तो हमारे को निर्बाध रूप से चलने के लिए अवसर प्राप्त होता है इसलिए इंद्रियों का विजय करने से ही लाभ होता है अगला प्रश्न है इन्होंने नाम नहीं लिखा अपना हम जो भी ईश्वर या पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त करते हैं उसको लेकर दूसरों को हीन और अपने को श्रेष्ठ कहना ये व्यवहार काल में अभिमान अहंकार कहलाता है शास्त्र में अभिमान अहंकार का यही स्वरूप है या भिन्न है तो ये भी स्वरूप है लेकिन इस पहले वाले स्वरूप को भी थोड़ा सा समझना चाहिए विचार करना चाहिए कि ईश्वर या अपने पुरुषार्थ से हम जो भी प्राप्त करते हैं तो कुछ ना कुछ तो प्राप्त करते ही रहते हैं वो ज्ञान भी करते हैं धन भी करते हैं स्वास्थ्य भी करते हैं पद प्रतिष्ठा भी होती है और सामग्री बहुत कुछ प्राप्त करते हैं इनकी प्राप्ति का निषेध नहीं है धर्मपूर्वक वो किया जा सकता है उचित मात्रा में किया जा सकता है तो अब जब प्राप्त होगा हमारे को और किसी को प्राप्त नहीं है या तो ईश्वर की व्यवस्था से प्राप्त नहीं है कर्माशय वैसा नहीं है या तो पुरुषार्थ उसका वैसा नहीं है कम है और उसको प्राप्त नहीं है वो हमारे जीवन में देखी जाती है तो उनको देख करके जिनके पास कम है और हम अधिकता समझने लगे अपनी और उससे जो अभिमान आता है इसको दोष के रूप में कथन इन्होंने किया ऐसा प्राय माना भी जाता है तो क्या हम ऐसा करें कि ये न्यूनाधिकता देखे नहीं यह हमारे को दिखाई ना दे ऐसा हो सकता है अगर न्यूनाधिकता देखेंगे ज्ञान की बल की धन की प्रतिष्ठा की सौंदर्य की स्वास्थ्य की भिन्न भिन्न चीजों की न्यूनाधिकता या तो हम देखें नहीं ये संभव नहीं हो पाता है बिल्कुल अकेले में बैठ जाए तो भी संभव नहीं हो पाता है कुछ नियंत्रण हो सकता है बाकी समाज में रहेंगे तो और बीच में रह रहे हैं तो कैसे नहीं देखेंगे दिखाई तो देगी और ऐसा है और उसको देख लें तो उसमें आपत्ति क्या है दोष क्या है हमारा आकलन एक दूसरे का चलता ही रहता है स्वाभाविक है ये हर स्तर पर ये चलता रहता है हमारा ये गुण इसमें अधिक है ये गुण मेरे में कम है मेरे में ये अधिक है इसमें ये कम है विभिन्नता, तो। सकड़ों चीजें ऐसी मिलेंगी जिसमें हम ये देखते ही रहते देखते ही और उसके आधार पर हमारा बहुत सा व्यवहार निर्भर करता है यदि कोई संगीत सीखना चाहता है उसको पता है मेरे को इतना संगीत आता है और जिनसे सीखने गया है उनका आकलन ही नहीं किया वो अधिक जानते हैं ये नहीं वो कम जानते हैं सोचा मैं देखूं नहीं तो क्या सीखेंगे उनसे नहीं सीख सकते वो कम है मान लीजिए तो अपने से अधिक के पास तो जाएगा ही जिनको सिखाना है तो सिखाने के लिए किन के पास जाएंगे तो अपने से कम होंगे उनके पास जाएंगे अब उनको कम नहीं देखेंगे तो कैसे सिखाएंगे उनको बराबर देखेंगे तो कैसे सिखाएंगे जान के लिए हो गया दान के लिए हो गया सेवा की कहां जरूरत है कौन अभावग्रस्त है यह सब अगर आकलन नहीं करेंगे तो हमारा व्यवहार ही क्या होगा हो ही नहीं सकता ये तो आवश्यक है तो ये अध्यात्म में प्राय बोला जाता है प्रसंगों में कि दूसरे को कम नहीं देखना चाहिए हीन नहीं देखना चाहिए नहीं तो अहंकार आ जाएगा तो दूसरे को छोटा देखना इतने मात्र से अहंकार नहीं आता है इतने मात्र से अहंकार नहीं और ये उतना ये हानिकारक नहीं है उस तरह ये यथास्थिति का दर्शन है उसमें दोष भी नहीं है यथास्थिति का दर्शन छोटा बड़ा तो हमें देखना ही चाहिए और उसी से ही हम उचित विवेक युक्त व्यवहार कर सकते हैं तभी हमारा हो सकता है ये छोटा बड़ा देखते हुए दोष कब आता है जो अहंकार की बात कही जाती है जिस अहंकार को छोड़ने के लिए कहते हैं तो जब उस छोटे बड़े को देख करके हम अतिरिक्त अपने को बड़ा मानने लगते हैं जितने हैं उससे भी बड़ा दूसरा जितना कम है उससे भी उसको छोटा मानने लगते हैं और हमारा व्यवहार बदलता है छोटा मानके हम उसकी उपेक्षा या तो दुर्व्यवहार करने लगे अपमान करें उसका और अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे अब ये हानि होगी और ये अहंकार अवश्य छोड़ने योग्य है यह करने की बात नहीं है इनमें बहुत सी चीजें हम साथ में रख सकते हैं छोटा बड़ा का ज्ञान होते हुए भी हम साथ में ये बात रख सकते हैं कि आत्मा तो इसमें भी वही है जो मेरे में है मूलते हम समान है मैं भी कभी ऐसा था या इससे भी कम था आज मेरे पास है इनके पास नहीं है इनके पास फिर कभी आ जाएगा और आज इनके पास है इतना है कम है मेरे से भी अधिक हो सकते हैं मेरे से भी अधिक गुण जा सकते हैं इनमें ये तो यात्रा चल रही है हमारी अलग अलग उत्कर्ष की उसमें न्यूनाधिकता हो सकती है सब कोई न सभी तो प्रारंभ से शुरू हुए थे कौन ऐसा है जो शुरू से ही ऊपर था किसी की कहा चल रही है किसी की कहा चल रही है तो इस दृष्टि से कि ये तो सब हमारे अंदर चलता है उसको समानता से देख के व्यवहार हम ठीक रख सकते हैं व्यवहार प्रीति पूर्वक ही रहे धर्मानुसार रहे और यथायोग्य रहे ये तीनों बातें आवश्यक होती हैं सबसे समानता का व्यवहार नहीं किया जा सकता शत प्रतिशत समानता बिल्कुल वो आत्मवत व्यवहार की जो बात है उसका बिंदु क्षेत्र अलग है आत्मवत व्यवहार रखते हुए भी हम प्रीति से करते हैं व्यवहार ये प्रीति से हो गया लेकिन उस प्रीति के चक्कर में हम अधर्म पूर्वक आचरण करने लग जाए तो ये गलत यह प्रीति भी गलत हो जाती है दुष्ट व्यक्ति है दूसरों की समाज की हानि कर रहा है और हम उसको प्रीति से समर्थन दिए जा रहे हैं यह गलत हो जाएगा यह प्रीति नहीं है ये अधर्म को समर्थन करेगी उस अधार्मिक के प्रति प्रीति रख करके समर्थन दे करके, मन में हित की भावना रहे ये तो सबके लिए रख सकते हैं लेकिन प्रीति का व्यवहारिक रूप क्या बनेगा कुछ उनका हम समर्थन करेंगे तो वो दुष्ट व्यक्ति जो औरों की हानि कर रहा है उनके प्रति हमारा कैसा व्यवहार हो गया अप्रीति का हो गया क्योंकि जो जो दूसरों की हानि कर रहा है अप्रीति कर रहा है उसका हम समर्थन कर रहे हैं तो ये हमारी प्रीति भी अप्रीति हो गई हानिकारक हो गई तो प्रीति पूर्वक और धर्मानुसार आंख बंद करके प्रीति वाला भाव नहीं है ये अविवेक वाला नहीं तो धर्म अधर्म का भी ध्यान रखें तो प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार और धर्मानुसार होते हुए भी प्रीतिपूर्वक होते हुए भी सबसे समान नहीं होता यथा योग्य तो होता ही है करना ही होता है उचित है न्याय संगत है ये तीनों मिलाकर के ये आत्मवत व्यवहार होता है तो इसमें हम छोटा बड़ा भी देखते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है और शास्त्रों में जो अहंकार अत्यादि का भी जो कथन आता है उसमें एक बात साथ में यह जुड़ी भी है कि जो मैं नहीं है उसको मैं समझ लेना जैसे कि ये शरीर ये शरीर मैं नहीं है लेकिन इसको मैं समझ लेना मन बुद्धि मैं नहीं है उसको मैं समझ लेना ये मकान आदि मैं नहीं है परिवार मैं नहीं है लेकिन उसको मैं समझ लेना जो स्वयं नहीं है जितने हम नहीं है उसको भी अपन, मैं समझ लेना ये भी उस अहंकार में आता है और इसके कारण हमारे अंदर बहुत सारी समस्याएं होती है इनका अगला प्रश्न है अध्यात्म मार्ग में कुछ लोग देशभक्ति को अलग करते हैं ईश्वर प्राप्ति में क्या देशभक्ति नहीं आती है तो ठीक है कुछ अध्यात्म वाले अध्यात्म मार्ग पर चलते हैं वो देशभक्ति के कार्यों में नहीं लगते एक तरफ रहते हैं ये देखा जाता है लेकिन ये बात केवल देशभक्ति के लिए ही नहीं है ये और भी बहुत सी चीजों के लिए अध्यात्म में अलग अलग स्थितियां बनती हैं उन इस अलग अलग स्थितियों में बहुत सी चीजें अच्छी होते हुए भी बाधक होती हैं मेहनत से कमाना नौकरी करना यह उचित है धर्मपूर्वक है किया जा सकता है लेकिन यह भी बाधक लगने लगता है उसको भी छोड़ देता है व्यक्ति उपदेश देना अच्छी बातें दूसरों को बताना यह बहुत अच्छी बात है आध्यात्मिक बातें, बातें कोई बता रहा है किसी को लेकिन अध्यात्म में कभी यह भी स्थिति आती है कि यह भी बाधक लगता है नहीं कुछ कहता छोड़ देता है व्यक्ति तो अध्यात्म में जो चीजें छोड़ी जाती हैं अलग अलग स्तर पर बहुत अच्छी बातें भी बुरी तो खैर छोड़ता ही है अच्छी बातें भी जो उस समय छोड़ी जाती हैं उसका यह मतलब नहीं होता कि वो बातें गलत हैं एक स्थिति विशेष के लिए वो बाधक होती हैं तो वो छोड़ी जाती है छोड़नी पड़ती है आवश्यक है तो देशभक्ति वास्तव में मूलत अध्यात्म के लिए बाधक नहीं है अध्यात्म में सहायक है जो एक एक स्तर पर है और वो समाज के लिए कार्य कर रहा है राष्ट्र के लिए कर रहा है अपने स्वार्थ को छोड़ रहा है ये सब चीजें जो उदात्त भावनाएं होती हैं परोपकार की भावना है स्वार्थ छूटता है दूसरों के काम के लिए कष्ट सहन करता है तपस्याएं करता है और मान अपमान को सहन करता है अपने सुख को छोड़कर के दूसरों के लिए करता है ये जो सारी चीजें ये आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत लाभदायक हैं, इसे मन एक अलग तरह से विकसित होता है जो व्यक्ति इस तरह का सामाजिक कार्य न केवल अपने लिए लग जाता है वहां उनको भी समस्याएं आती है ये गुण उनमें विकसित नहीं हो पाते किसी भी तरह करें कहीं ना कहीं किसी छोटे बड़े क्षेत्र में ये सब चीजें तो करनी होती हैं जिससे कि हमारे को उन गुणों का विकास हो सके हमारे में लेकिन राष्ट्रभक्ति देशभक्ति भी यदि धर्मपूर्वक नहीं हो रही है तो वो भी गलत हो जाती है कई बार देश और राष्ट्र उनके शासकों के अनुसार किसी गलत नीति को अपना लेते हैं कोई एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर अन्यायपूर्वक कुछ शोषण अत्याचार प्रभुत्व की बात भी कर सकता है अब उस देश के लोग कहेंगे हमारी तो देशभक्ति यही है हम राष्ट्र के हित के लिए करें ऐसी जो देशभक्ति है था कथित देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति जो कि धर्म और मानवता के विपरीत जा रही है वो देशभक्ति वास्तव में देशभक्ति ही नहीं है और उसको देशभक्ति का नाम दिया भी जाता है तो वो तो निश्चित रूप से बाधक है वो नहीं करनी चाहिए राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति हम क्यों कर रहे हैं क्यों उसके लिए कुछ करना चाहते हैं वहां जो रहने वाले हैं उनके लिए अच्छा करना चाहते हैं दूसरों के लिए ठीक है हमारा क्षेत्र पूरा विश्व नहीं हो सकता तो देश ले लिया देश नहीं हो सकता था तो राज्य ले लिया वो नहीं हो सकता था गांव ले लिया उतना भी नहीं कर सकता था तो अपना परिवार ले लिया भावनाएं दूसरे के लिए कुछ करें ये सब उस तरह के क्षेत्र है लेकिन इन सब में भी एक बंधन है अगर स्वस्मी संबंध बन जाए इसको अपना ही स्वरूप समझने लग जाए व्यक्ति तो यही बाधक भी बनेगा जैसे परिवार हमें बाधक दिखाई देने लगता है जबकि उसमें परोपकार करता है व्यक्ति दूसरों के लिए करता है बच्चों के लिए करता है कितना त्याग करता है व्यक्ति लेकिन वही अपना हो करके राग बन करके हानिकारक भी होता है एक गांव के लिए कोई करने लगे और धर्म का विवेक का विचार छोड़ दे तो गांव के लिए भी वो गलत करने लग जाएगा दूसरे गांव की हानि होगी और अपनी अपना लाभ करेगा बोलो नहरी आ रही है तो काट देगा उसकी दीवार को और अपने गांव में पानी ले लेगा अब दिखने में तो गांव के लिए हितकर है दूसरे भी कहेंगे कि हां बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है यह प्रीति और इस तरह का गलत कहलाएगा क्योंकि अन्यायपूर्वक हो रहा है दूसरे का हक छीना जा रहा है दूसरे गांव का पड़ोसी के गांव का यही बात राष्ट्र पे भी लगती है अगर हम अपने राष्ट्र के लिए कुछ इस तरह करने लग रहे हैं और कि विवेक नहीं है उसमें धर्म नहीं है उसमें हम अंधे हो गए हैं तो ये भी हमारे लिए हानिकारक है और राष्ट्र के स्तर पर बहुत बड़े बड़े अपराध भी होते हैं कई बार राष्ट्र ही अन्याय अत्याचार करने पर उतर आता है तो वहां के सारे सैनिक और सारा प्रशासन हजारों लाखों लोगों को मार देते हैं इतिहास बड़ा पड़ा है अन्यायपूर्वक मार देते हैं अधर्मपूर्वक मार देते हैं लेकिन उस देश में उसको देशभक्ति के नाम से कहा जाता है और वो व्यक्ति भी भावना में आके शोषित होते रहते हैं गलत करते रहते हैं जितना बड़ा चीज होती है लाभदायक होती है उसका दुरुपयोग भी बहुत होता है इन भावनाओं का दुरुपयोग भी बहुत हो सकता है यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि उस राष्ट्रभावना को देशभक्ति को हित के लिए ही लगाता रहे वो बात अवश्य रहे हानि के लिए करेगा तो वो अध्यात्म में बिल्कुल सहायक नहीं होगी अत्यंत बाधक होगी अधर्म पूर्वक कभी नहीं हो अन्यायपूर्वक नहीं हो दूसरा हमारे साथ अन्याय कर रहा है वहां जो हमें रोकना है करना है वो ठीक है वो शासन करेगा अलग ढंग से लेकिन भावना हमारे लिए अच्छी ही होनी चाहिए हमारे मन में अच्छी ही होनी चाहिए उसको लेकर के राष्ट्रभक्ति देशभक्ति हित करें इसलिए मात्र देशभक्ति राष्ट्रभक्ति का नाम दे दिया गया हो और हम भी यही समझ रहे हो कि देशभक्ति राष्ट्रभक्ति देश के लिए कर रहा हूं और अगर वो गलत है तो वहां हमें सोचना चाहिए आध्यात्मिक व्यक्ति को अवश्य सोचना चाहिए जो उचित है उसको अवश्य करना चाहिए क्रमचारी शरद जी का प्रश्न है मैंने सुना है कि ईश्वर मनुष्य को पहले गाय बनाता है फिर मनुष्य का जन्म देता है इसी कारण मनुष्य ज्यादा हो रहे हैं अर्थात गाय कम हो रही है तो शास्त्रों में भी लिखा है कि गाय की हत्या मानव हत्या के समान ही है तो प्रश्न है कि क्या हम सब पिछले जन्म में गाय थे तो कुछ लोग ये रखते हैं इस तरह की बातें बहुत प्रचलित हैं, क्योंकि मनुष्य के अतिरिक्त जो प्राणी है उनमें ये एक श्रेष्ठ प्राणी है कोई मनुष्य के पहले गाय में आएगा कुछ हाथी का भी बोलते हैं कुछ बंदर का भी बोलते हैं कि ये अधिक सजग और श्रेष्ठ प्राणी है बुद्धि अधिक विकसित है तो मनुष्य पे तो सबसे ऊंची सीढ़ी हो गई तो उससे पहले वाली सीढ़ी पे आके और सीढ़ी से हमारे तो गाय बन करके ही यहां पर आएंगे ऐसा नहीं है ये तो ठीक है कि ये कुछ अच्छे प्राणी हैं अपेक्षाकृत अधिक हैं और इनमें अधिक प्रबुद्धता रहती है या कुछ फेल मछली और ये जो अधिक संवेदनशील हैं चिंपांजी हैं औरों की अपेक्षा से ये हम इतने अंश में देख सकते हैं लेकिन मनुष्य शरीर में हम किसी भी शरीर से आ सकते हैं उसका उद्देश्य उसका मूल आधार यही है कि जब पाप पुण्य की तुल्यता हो जाती है अगर पाप अधिक है भोगते भोगते भोगते जब पाप पुण्य बराबर हो गए तभी मनुष्य शरीर मिल जाएगा तो इसका कोई सीधे ऐसे संबंध नहीं है और गाय अधिक कट रही है तो मनुष्य अधिक बन रहे ऐसा ऐसा संबंध इनके नहीं जोड़ना चाहिए अशोक जी का प्रश्न है ये बहुत ज्यादा सुनने में आता है कि जहां भगवान है वहां शैतान भी होता है जैसे दिन है तो रात प्रकाश है तो अंधकार गर्म है तो ठंडा भी है ठीक है ये कुछ चीजें तो दिन रात और सर्दी गर्मी अंधकार प्रकाश ही रहते हैं। लेकिन ये कहना कि भाई ये है तो वहां वो भी होगा अब जहां प्रकाश है तो वह अंधकार भी होगा ये आवश्यक नहीं है अब कहें कि भाई प्रकाश है देखो दिए के नीचे अंधेरा भी रहता है दीपक है ट्यूबलाइट है उसके पीछे अंधेरा रहता है कहीं कही ना कहीं लेकिन जहां प्रकाश है वहां तो नहीं रहता दूसरी जगह रहता है लेकिन अब अगर आप सूर्य की बात करें तो वहां तो कोई बात नहीं है कि वहां अंधकार भी रहे प्रकाश ही प्रकाश है ऐसी स्थिति में हाँ अन्य जगह पर हो सकता है ये तो बात ठीक है तो जहां ईश्वर और शैतान की बात है तो शैतान को ऐसे अलग से नहीं जो हम गलत करते हैं वो हम ही लोग शैतान बन जाते हैं मनुष्य लोग अज्ञानता के कारण से क्रूरता के कारण से अन्याय करते हैं ये हम ही शैतान है ये तो हम है ही परमात्मा भी है और हम भी हैं तो परमात्मा है और परमात्मा जैसा कोई और शैतान है वो ये कि हमारे से भिन्न मनुष्यों से भिन्न कोई शैतान है ऐसी कोई बात नहीं है परमात्मा ने ये सारी व्यवस्था की है और हमारे में से ही कुछ शैतान भी, भी, भी बन जाते हैं कुछ देव भी बन जाते हैं निर्मल प्रश्न है मनुष्य का साध्य तो पूर्णानंद की प्राप्ति है पूर्णानंद यानी तो पूर्ण सुख की प्राप्ति है आनंद की परम सुख की प्राप्ति है फिर ऐसा क्यों कथन आता है कि साध्य ईश्वर है ईश्वर को क्यों है? साध्य क्यों मानते हैं साध्य यानी जिसको हमें सिद्ध करना है जो हमारा लक्ष्य है तो पूर्णानंद जब लक्ष्य है तो ईश्वर को क्यों कह दिया जाता है ईश्वर को साधन क्यों नहीं कहा जाता ईश्वर माध्यम है उस पूर्णानंद की प्राप्ति के लिए ठीक है ये बात मुख्य उद्देश्य मूलतः तो हमारा यही है दुख सारे छूट जाएं और सुखों की प्राप्ति हो जाए लेकिन ये कब होती है ये कब होती है जब हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं एक प्रकृति के बंधन से छूट जाते हैं इसलिए ईश्वर की प्राप्ति और पूर्णानंद की प्राप्ति को लक्ष्य दोनों ढंग से ईश्वर की प्राप्ति को भी लक्ष्य कह दिया जाता है और वो पूर्णानंद है कहां वो ईश्वर के अंदर है पूर्णानंद देता कौन है वो ईश्वर देता है और ईश्वर को अगर प्राप्त कर लिया तो पूर्णानंद आ ही जाता है तो इसलिए ये इतना निकट है इतना साथ-साथ है कि दोनों का कथन हो जाता है पूर्णानंद मूल लक्ष्य वही है लेकिन ईश्वर की प्राप्ति भी गौण रूप से कथन कर दी जाती है तो ईश्वर भी हमारा साध्य ही है लक्ष्य ही है हाँ ईश्वर साधन भी बनता है हमारा हम ईश्वर का उपयोग करके शब्दों का भी उपयोग करते हैं ईश्वर के स्वरूप का स्मरण करके हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ज्ञान का उपयोग करके ईश्वर के द्वारा बनाई हुई सृष्टि का उपयोग करके तो इस दृष्टि से ईश्वर भी हमारा माध्यम बनता है सहयोगी बनता है सहायक बनता है लेकिन फिर भी लक्ष्य वही है तो ईश्वर की प्राप्ति कहें या पूर्णानंद कहें एक ही बात परमवीर जी का प्रश्न है क्या मुक्तात्मा किसी के शरीर में प्रवेश करके उस पर अपना नियंत्रण कर सकती है नहीं कर सकती जो मुक्तात्माए हैं है, वो जगत के व्यापार से रहित होती हैं उनका इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता और वो क्यों करेंगे आगे प्रश्न है इसी में क्या मुक्तात्मा किसी मनुष्य के विषय में ये जान सकती है कि वह क्या सोच रहा है क्या इच्छा कर रहा है क्या खा पी रहा है क्या देख सुन रहा है जैसे हमारे बारे में कोई जान सके कोई ऐसी मुक्तात्मा जान तो सकती है लेकिन वो ईश्वर की सहायता से जैसे ईश्वर हमारे को जानता है तो यदि किसी मुक्तात्मा को ऐसा जानने का हो कि भाई ईश्वर कैसे जानता है सबको तो इस उत्सुकता की शांति के लिए भले ही जानना हो तो परमात्मा की सहायता से वो जान सकता है लेकिन वो क्यों करेगा ऐसा तो उन्होंने आगे प्रश्न किया यदि वह ऐसा करने में समर्थ है तो क्या वह ऐसा करने का प्रयास करती है अपने आप में समर्थ नहीं है परमात्मा की सहायता से ये होता है लेकिन इसके अंदर उसकी इस तरह की रुचि नहीं वो तो सारा देख करके गया है जीवन मुक्त बना था योगी बना था अब नितांत मुक्ति में है वो इस तरह की व्यर्थ की बातों में उसको रुचि नहीं होगी क्यों करना चाहेगा उसका कोई प्रयोजन नहीं है इसलिए वो ऐसा करेगा नहीं हर व्यक्ति के मन को देखता रहे कौन क्या सोच रहा है कौन क्या सोच रहा है कौन क्या कर रहा है ये उसके लिए व्यर्थ की बात है उनकी छोड़िए आप और हमको भी अगर पता लग जाए ना वैसे तो हम उत्सुकता रखते हैं कि दूसरे के मन में क्या है और हम हावभाव से और क्रियाकलाप से जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर हमारे में यह सामर्थ्य आ जाए कि सबके मन को हम जान सकें तो उसको वही वही दिखाई देगा परेशान हो जाएगा वो कुछ कुछ नहीं करेगा वो माफी मांगेगा कि मेरे को ये शक्ति मेरे से छीन लो जैसे कि वो एक कहानी आती है कि जो एक व्यक्ति ने कहा कि जिसको छुएगा वो सोना बन जाएगा बनता नहीं है सुनने समझने के लिए तो खाना खाए तो रोटी भी सोना बन गई बेटे को छुआ तो बेटा भी सोना बन गया मकान को छुआ सोना बन गया तो सोना सोना वो तो सबसे ज्यादा दुखी होगा कि ये वर मेरे को नहीं चाहिए अब कोई भी उसके पास नहीं आएगा खाएगा क्या पिएगा क्या सब कुछ तो ये तो एक बहुत बड़ा अभिशाप बन जाएगा अगर हम सबको यूं जानने लगे देखने लगे और सारा हमारे को होने लगे तो हमारे लिए भी हितकर्णी है हम भी नहीं चाहते हम जितना थोड़ा बहुत आवश्यक है उतना जान सकते हैं तो मुक्तात्मा सबके लिए जाने करे उसके लिए उसको कोई आवश्यकता भी नहीं और वो ऐसा करेगा भी नहीं इतना ही रखते हैं प्रणव साधार अभिवादन हो